नमो नमः मन्त्रपाठः ओरहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वे दिषावई ओ शांति शांति शांति हाँ जी कला आप एक बात चल रही थी पाणिनी इस शब्द को लेकर के तो मैंने कहा था पानी अपत्यम नो सही था लेकिन मैं आपको स्पष्टता से इसको लिखवा ही देता हूं आप अष्टाध्याय निकालिएगा अष्टाध्याय में तीसरे अध्याय के तीसरा पाद हां तीन तीन छसठ थ्री सूत्र है नित्यम पण परिमाने नित्यम पण परिमाने ये सूत्र है आज मिकाला है नित्यम पणह परिमाने इस और इसमें पीछे से अनवृत्ति आ रही है अनवृत्ति को भी देखना है आपको ओम स्वामी तीन तीन सिक्सटी का है न 66 सिक्स सिक्सटी सिक्स और इसी पाद का बारवां उन्नीसवां सूत्र है अकरतरी छ्य के संज्याम पृष्ठ उलट करके देखिएगा उन्नीसवां सूत्र नाइनटीन अकतरी छ्य के संज्याम इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है इसमें और उससे पहले एक सूत्र है भावे उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है और पहले पाद में एक सूत्र है धातो हो, उस धातो सूत्र की भी अनुवृत्ति आ रही है और तीसरे अध्याय के पहले पाद में ही प्रारंभ में दो सूत्र है प्रत्यय परश्च ये सूत्र है पूरा निकालिए पहले पहला पाद निकालिए पहला पाद है प्रत्यय परश्च प्रत्यय परश्च तीन एक और एक दो सूत्र है हाँ जी रुचि जी आपको नहीं सुनाई दे रहा है आप ज्वाइन कॉल करो ना प्रत्यय पर और इसी पहले पाद का 91 वन सूत्र धातो हो इसी पहले पाद का सूत्र धातो हो तो प्रत्यय परश्च इनकी अनुवृत्ति आ रही है धातो इस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है अब आइए तीसरे पाद में तीसरे पाद में 57 सेवन सूत्र रिदोरअ 57 रिदोरप अब पर देखिएगा सारे सूत्र लिखा हुआ है लिखे हुए हैं प्रत्यय पर कार्य के संज्ञा और रिदोरप ये भी सूत्र लिखना है राजू जी रिदोरप रिदोरअप में से अप प्रत्यय की अनुवृत्ति जा रही है अप्रत्यय अप। अप की अनुवृत्ति आगे, आगे जाएगी संख्या किन रख। रख ये 57 है तीन तीन 57 अब सूत्र देखिएगा सूत्र देखिएगा नित्यम पणह परिमाने पणह ये जो है धातु है पणह और परिमाण जो होता है परिमाने का अर्थ है माप जो माप होता है ना एक किलो का माप है एक लीटर का माप है एक मीटर का नाप है इसको कहते परिमाण संस्कृत इसको हिंदी में हम कहते हैं माप मा और प माप तो ये कहता है पण व्यवहारे स्तुत यह धातु है तो पीछे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो इसमें जुड़ेगा धातो यह पंचमी विभक्ति है धातु में तो पण व्यवहारे स्तुतौ च अस्मा धातो परिमाने अर्थे परिमाण अर्थ में कारके कर्त भिनेक संया नित ऐसा इसका बताया सूत्रा बतायावहारे परिमाने अर्थे परिमाणे अर्थ कारके संज्ञायाँ भाव चत परव्यवहारो पन स्तुत पनव्यवहारे स्तुत चा, चाके बाद में विराम नहीं लिखना है पनव्यवहारे स्तुत अस्मा धा परिमाने अर्थे कर्त भिन्ने संे चिखना भाव चप प्रत्यय अप प्रत्ययो अप परस्च अप प्रत्यय प्रत्यय क्वट दीजि हाँ अप्रत्यय पर स्तौ च अस्म धातु परिमाणे अर्थे कर्तृ भिन्ने संज्ञाया भाव चत्यय पर इसका हिंदी में अनुवाद होगा पणधातु जो व्यवहार में और स्तुति अर्थ में पणधातु जो व्यवहार अर्थ में और स्तुति अर्थ में पन धातु व्यवहार और स्तुति अर्थ में विद्यमान हो ऐसी धातु से माप अर्थ में माप माप अर्थ में करता से भिन्न करता कारक से भिन्न किसी भी कारक में कर्ता कारक से भिन्न किसी भी कारक में संज्ञा अर्थात नाम गम्यमान हो और भाव में हो तो अप्रत्यय धातु से परे बैठता है यह इसका सूत्र का अर्थ बताया मैंने आ, स्क्रीन पर देख लीजिएगा आपको स्पष्ट पता लग जाएगा पन धातु जो व्यवहार और स्तुति अर्थ में है ऐसी धातु से माफ यानी परिमाण अर्थ में करता कारक से भिन्न किसी भी कारक में संज्ञा अर्थात नाम गम्यमान हो और भाव में हो तो अप्रत्यय धातु से परे बैठता है तो वो परे बिठा दीजिएगा पण हलंत लिख दीजिए पण और उसके आगे अपप्रत्यय लिख दीजिएगा पण हलंत लिख दीजिए पण को पण और अप प्रत्यय ये स्थिति है पन को अलंत कर दीजिएगा पन यानी अकार का लोप हो जाता है तो पण और अप ये स्थिति और अप में से भी पकार का लोप हो जाता है और ये ये प्रत्यय का आकार इसमें जुड़ जाता है तो पणा बन जाता है पणा और विसर्ग आकर के बैठ जाता है ऐसा समझ लीजिए जब सिद्धियां करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अभी मोटे तौर पर आपको बताया जा रहा है यह धातु है अपप्रत्ययी आया है और प्रकार का लोप हो गया है और वो ओम, ओम स्वामी जी हाँ जी ये गम्यमान की बात क्या चिन्ह है हाँ गम्यमान का मतलब विद्यमान हो नाम वहां नाम अर्थ वहां नहीं, चिन्ह चिन्ह है कुछ हाँ वो चिन्ह उन्होंने गलत लिख दिया है अथवा वो गलती से आ गया होगा वो चिन्ह का चिन्ह है नहीं, चिन नहीं। वो विद्यमान उसको लिखने के लिए उन्होंने सोचा होगा गम्यमान का मतलब विद्यमान तो पण धातु है ये व्यवहार को बताने के लिए यह धातु और स्कूटी अर्थ को बताने के लिए और अब प्रत्यय होकर के ये पण शब्द बना ये जो पना शब्द बना है यह किस अर्थ में बना है तो यह स्वास्थ्य में बताया जाता है कि कर्ता कारक से भिन्न कोई भी कारक हो वो कर्म भी हो सकता है कर्म भी हो सकता है संप्रदाय भी हो सकता है अपादान भी हो सकता है संबंध भी हो सकता है अधिकरण भी हो सकता है लेकिन कर्ता कारक में नहीं होना कर्ता कारक में यह प्रत्यय नहीं होना चाहिए प्रत्यय जो है ये जो अप्रत्यय आया है ये कर्ता को बताने के लिए नहीं आया कर्ता को बताने के लिए नहीं आया कर्ता को छोड़ करके किसी भी कारक को बता सकता है प्रसंग के अनुसार और ये जो प्रत्यय आया है ये संज्ञा को बताने के लिए आया है यानी नाम को किसी वस्तु के नाम को बताने के लिए आया है अथवा भावे दूसरा अर्थ भाव का मतलब है यहां पर क्रिया क्रिया को मोड़ा जाता है पन धातु है ऐसा अर्थ निकलेगा क्रियाना इस अर्थ को बताने के लिए आया है अपप्रत्यय अथवा माप वस्तु को बताने के लिए राजेश जी म्यूट करके रखना से निकाल ये मुझे लगता है है उसको निकालना इस सुबह निकाल जी के साथ करता था था था ना तब मैंने म्यूट खोला था तो रहे दिया उसको। जी। तो खुला ही मैं कह रहा आप अपप्रत्य जो हुआ है ये दो अर्थों में हुआ है एक तो नाम को कहने के लिए आया है यानी किसी वस्तु का नाम बताना हो अपप्रत्यय है यानी अपप प्रत्यय जो है किसी वस्तु के नाम को बताने के लिए आया है तो पनह शब्द का अर्थ है कोई वस्तु माप माप रूपी वस्तु को कह रहा है पना शब्द एक तो यह अर्थ है और भाव में आया है यदि अपप्रत्यय भाव का होता है क्रिया ये समझ लीजिएगा लिख लीजिएगा भाव का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया। व्याकरण में याद या या ये अपप्रत्यय क्रिया को बताने के लिए आया है तो क्रिया क्या है मापना यह मापना एक क्रिया है तो पनक अर्थ है मापना इस अर्थ के लिए आया है तो यहां पर हम इसको इस दोनों में से कोई एक मान सकते हैं प्रसंग के अनुसार तो हम इस प्रसंग में इसको माप अर्थ लेंगे वस्तु पणक अर्थ है माप वस्तु मापने वाली वस्तु कोई यानी वो लीटर भी हो सकता है वो गज भी हो सकता है वो कोई स्केल हो सकता है कोई भी माप जिसको आप माप समझते हैं तो प्रसंग का प्रसंग के अनुसार जो माप अर्थ में लेना है उस अर्थ में ले लेंगे तो ये पणह शब्द है माप को बताने की आया है ये समझ लीजिएगा तो पणह शब्द सिद्ध हो गया आपके सामने स्वामी जी जी आ, दूसरा अर्थ तो समझ गया भाव का दूसरा नाम का कैसे उदाहरण थोड़ा बताएंगे माप देखिये नाम का मतलब है माप माप माप का कोई नाम रखोगे ना ये लीटर है लीटरी मा संजा वस्तु वाचि शब्दी स्केल बोलो मीटर् बोरे नाम रो ये मैं माप बोल रहा हूं, उसको आप हति स्केल बोल बोलो कि मीटर बोल रहे हो बोले कि लीटर बोले कि के जी बोल रहे हो यही तो संज्ञा है हाँ जी राममोहन जी समझ में आ रहा है आ, नहीं स्वामी जी इसमें दो चीज है एक तो नापने वाला जो यंत्र है या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हाँ जी या दूसरा है उसका यूनिट है नहीं नहीं मेजरमेंट मेजरमेंट माप में बोल रहा हूं ना माप जिस उसमें एक मीटर कपड़ा नहीं है यहां पर वो समझ गया सो मुझे लेकिन एक मीटर का नाप करने का एक स्केल रहता है, आ, आ वो, वो वो, एक स्केल ही है। अच्छा अच्छा ये तो नाम है ना नाम तो दिया ना उसका नाम अपने स्केल रखा है इसी स्केल का माप कह रहे हैं स्केल का अगर मैं आपसे पूछू स्केल क्या होता आप यही तो कहेंगे मापने वाला हाँ जी हाँ जी संजय है तो ये स्पष्ट हो गया पण फिर भाव मतलब उसको वस्तु क्या है ना समझिए मापने का वस्तु इधर उधर मत जाइए माप तो अलग अर्थ में हो गया अब भाव लेंगे तो अर्थ हट गया अब दूसरा अर्थ भाव का मतलब है पना का अर्थ होता है मापना ये क्रिया हो गई मापना का मतलब क्रिया क्रियापद माना जिसको नाप रहे वो आएगा समझ नहीं, नहीं जिसको नाप रहे नहीं क्रिया किसको कहते हैं जैसे गच्छ गो क्रिया है ना क्रियापद का मतलब जाना ये जाना अर्थ को बता रहा है का का मतलब जाना। है, ऐसे पना का मतलब जाना ऐसे मापना तो मापना बोलते ही क्रिया अर्थ क्रिया का अर्थ पता लगेगा जैसे जाता है तो जाता है, ये क्या चीज है अगर कोई पूछे तो ये क्रिया पद है ये तो बोलोगे आप हाँ जी हाँ ऐसे ही पना का मतलब क्रिया क्या क्रिया है मापना ये क्रिया है स्वामी जी जी तो ये अप प्रत्य धातु से परे बैठता है इसका क्या अर्थ हुआ परे बैठता का मतलब है पन धातु के आगे बिठा दो उस अप को बिठाएंगे तभी तो उसमें जोड़ सकते हो आप मान लीजिए आपके साथ में बेटे को जोड़ना है तो आप उसके सामने बैठोगे या उसके बगल में बैठोगे और बेटा कहीं बैठा है और आप कहीं बैठे तो कैसे जोड़ेंगे आप आपस में आपस में जोड़ने के लिए पास पास में होना जरूरी है तो इसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में, में प्रत्यय जो है वो परे बैठता है यानी धातु के आगे आके बैठ जाता है तो हमने बिठा या देखो आप स्क्रीन पर समझ में आ रहा है आपको नहीं आए तो बोल दीजिए आपका संकोच नहीं करना हाँ ओ, स्वामी पहले तो हमने पहले दीजिएगा हाँ इसलिए मारी धातु के, के, के बाद में बैठना मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं आप लोग मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति की बात पूरी हो जाए जब फिर मैं कहूंगा पूछिए तब पूछिएगा हां जी सीमा जी हाँ जी आ, हो गया स्वामी जी पर्ण धातु है और अप प्रत्यय है तो वो उसके साथ बैठता है तो पर्ण बनता है हाँ उसके साथ में बैठता मतलब साथ में कहा पहले बैठता है तो उसके तो बाद में बैठता में। बाद में बैठता उस बाद, बाद को में ही, बैठता है तो उसको बाद वाले को ही हम परे कहते हैं ठीक ठीक है हाँ अब अब कौन बोल रहे थे ऋचा जी बोल रही थी बताइए अब बोलिए गिचा जी आप बोल रही थी क्या हो गया ठीक है पनहा शब्द बन गया है अब इसके आगे हमको पनिन शब्द बनाना है पनिन यानी बनाना है हमको पानिनी ऋषि के अः दादा का दादा को लाना है अब यहाँ पानिनी ऋषि के दादा को बिठाना है यहां पर तो पणिन शब्द बनाना है पन शब्द से पनह इस शब्द से ये अकारांत हो गए पनह में अंत में अकार है विसर्ग तो बाद में जुड़ता है तो इसको पनहा में अकारांत शब्द कहते हैं इसको जैसे राम शब्द अकारांत है भरत शब्द अकारांत है तो ऐसे ही पनह जो है ये अकारांत है इसलिए इसका पणह पणो पनाह ऐसा रूप बनेगा तो ये है इस अकारांत शब्द से हमको एक और प्रत्यय लाना जिससे पाणिनी ऋषि के दादा बन जाएंगे तो आइए अष्टाध्याय निकालिएगा अत ठनो एक सूत्र का है पदमा जी अत ठनो स्वामी जी जटी थी संख्या संख्या मदतु अध्याय संख्या वक्तुं कष्टम् इति अहं न वदामि संख्यां वदेत् अहं वदामि अध्यायं वदतु अत इनीर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टा हा स्वामीजी वो, पञ्चम अध्याये पञ्चमध्याय द्वितीयपादः स्वामीजी पाच् द्वर् एकसौ प पांच दो एक सौ पंद्रह सूत्र निकालिएगा पांच दो एक सो निकाला है हां अतः इन ठनो पांच दो एक सौ पंद्रह इस सूत्र में पीछे से अनुवृत्तियां आ रही है उन सबको हम नहीं देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका केवल मैं सूत्रार्थ बता देता हूं आपको अतः में पांच एक है और इनी ठनों में एक दो है पंचम विभक्ति का एक वचन अतः में और इन्हीं ठनों में प्रथम विभक्ति का द्विवचन और पीछे से अनुवृत्तियां आ रही है मथु अर्थ को बताने वाली अनुवृत्ति आ रही है तद्धित प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है यहां प्राप्प की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परस्त की भी अनुवृत्ति आ रही है मथुब अर्थ को बताने वाली अनुवृत्ति एक तद्धित प्रत्यय की अनुवृत्ति दो प्राधिपदिक की अनुवृत्ति तीन और प्रत्यय परस्त इनकी भी अनुवृत्ति आ रही है देखिए एक मोटी बात आपके सामने रख देता हूं तीसरे अध्याय में जितने भी प्रत्यय है उनको कृत प्रत्यय कहते हैं मोटी बात समझ लीजिएगा तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय है उनको कृत प्रत्यय कहते हैं और चौथे और पांचवें अध्याय में जो प्रत्यय है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं ऐसा नाम रखे हैं उनके वालिंग ने तो यहां पर यह पांचवाध्याय तो इसलिए तद्दित प्रत्यय की अनु तद्वित की अनुवृत्ति आ रही है और प्रातिपदिक का अर्थ होता है मूल शब्द हाँ जी प्रातिपदिक का अर्थ होता है मूल शब्द जैसे पर्ण यह मूल शब्द है इसको प्रातिपदिक कहते हैं व्याकरण की भाषा में पण शब्द से ही आगे हमको प्रत्यय लाना है जो कि पाणनी के दादा बनाना है हमको तो प्राधिपदिक का अर्थ होता है मूल शब्द जैसे कि पनह यह मूल शब्द है हमारे सामने इस पनह से आगे हमको नया शब्द बनाना है तो इसको प्राधिपदिक कहते हैं और मथु अर्थ की अनुवृत्ति आ रही है एक मथु प्रत्यय भी होता है उस मधु प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है तद्दिक प्रत्यय है ये इस अध्याय में और प्रातिपदिक है और प्रत्यय पर सूत्रार्थ में आपके सामने रख रहा हूं अता इनी इन अता का मतलब होता है आकार अकारांत प्राधिपदिक से यानी अकारांत शब्द से ऐसा अर्थ देखिएगा सीधा हिंदी में बोल रहा हूं मैं अकारांत शब्द से मतुप अर्थ में इन और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं ऐसा आप लिख लीजिएगा अकारांत प्रातिपदिक से यानी अकारांत शब्द से अकारांत शब्द से मथुप अर्थ में इनी और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं और इनी में जो इकार उच्चारण के लिए है तो मूल तो प्रत्यय है इन प्रत्यय नकारांत इन आप ऐसे भी लिख सकते ठन इन और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं ऐसे लिख लीजिएगा इन के जगह इन और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं अब देखिएगा पढ़ा में अकारांत है पढ़ा शब्द जो है अकारांत शब्द है तो अकारांत शब्द से मथुप अर्थ को बताने में इन और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं यह मथुप क्या होता है इसको समझ लीजिएगा अगर मैं ये आपसे कहूं इसके आत्मे में डंडा है लाठी है किसी के आत्मे में मैं लाठी रखवा दू तो ये डंडे वाला है इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे इसको आप एक शब्द में लिख लीजिएगा ताकि आप आगे के लिए समझ में आएगा दंडो अस्य अस्थि इति दंडी लिखिएगा दंडो अस्य अस्थि इति दंडी दंडो अस्थि दंडी आ, दंडो हाँ दंडो अः नहीं है नहीं है अस्थि अस्थि मेरे उच्चारण में कभी गड़बड़ हो सकता है हाँ अस्थि क्रियापदे दंडो अस्ति हस्ते नहीं हस्ते मत लिखिएगा हाँ दंडो अस् अस्थि दंडी इसका हिंदी में अर्थ होता है डंडा जिसके पास में है उसको दंडी कहते हैं यानी डंडे वाला लाठी वाला इसको कहते हैं मधुपर्थ जैसे मैं मैं बोलू मातृमान आपने सुना होगा मा, मातृमान पितृमान आचार्यवान ये सब मधुपर्थ में है यानी जिसकी प्रशंसित माता है वो मातृमान कहलाता है जिसका प्रशंसित पिता है वो पितृमान कहलाता है और आचार्यवान जिसका आचार्य प्रशंसित है उसको आचार्यवान कहते हैं यानी आचार्य वाला पिता अच्छे पिता वाला अच्छी माता वाला उसको यह मतुप कहते हैं यह आपको बाद में चलेगा जब आप चौथे पांचवें अध्याय में आएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा मोटे तौर पर समझ लीजिएगा तो डंडा जिसके पास है वो डंडी उसको कहते हैं ऐसे ही मैं कहूं पणो अस्य अस्थि इति पणी हाँ अभी जो हमारा मुख्य प्रसंग है उस पर आ जाइए पणो अस्य अस्थि इति पणी पणो अस्य अस्थि इति पणी हाँ पणो अस्ति अस्थिति पणी इसका अर्थ है माप जिसके पास है उसको पणी कहते हैं और ये जो माप है ये इसको प्रमाण कहते हैं यानी जिसके पास में माप है यानी मापने वाली वस्तु है यानी प्रमाण प्रमाण को भी कहेंगे माप क्योंकि प्रमाण भी माप होता है और जो बाकी जो माप होते हैं वो तो होते ही है लेकिन प्रमाण भी एक माप है तो माप यानी प्रमाण प्रमाण जिसके पास है उसको पनी कहते हैं तो इस अर्थ में माप जिसके पास में उसको पनी कहते हैं इस अर्थ को बताने के लिए इन प्रत्यय होता है इस पण शब्द से माप जिसके पास है इस अर्थ को बताने के लिए पनपन शब्द से इन प्रत्यय होता है ओम स्वामी जी जी ये दीर्घ दीर्घ यंडी हाजी हाँ जी हाँ जी बिलकुल दंडी दंडिनो दंडिना अब अब जो प्रत्यय यहां पर होगा वह अपत अर्थ में होगा अपति कहते संतान संताना यानी शब्द जाएगा इनी से उसके आगे मेरे दूसरी बात बोलनी है तो ये इन प्रत्यय अब अपत्य अर्थ को बाद में रखते हैं इसको अभी काट दीजिएगा तो पना शब्द अकारांत है मथु अर्थ को बताने के लिए यहां पर है और इन्हीं इन प्रत्यय हो रहा है तो पना और इन लिख दीजिएगा पण पना और इनांत पना और इन, इन. इनी का लिख दीजिएगा विसर्ग नहीं लिखना विसर्ग नहीं मूल है ना प्रातिक विसर्ग वाला तो आ, मूल नहीं होता है ना पण पन, पना यह मूल है अब इस पना यह अकारांत है अकारांत शब्द से मथुप को बताने के लिए यहां इन प्रत्यय हुआ है और पना में जो आकार है वो आगे के प्रक्रिया में लोप हो जाएगा नकार में आकार लोप हो जाएगा और इन इसमें जुड़ जाएगा तो पनिन ऐसा शब्द बनेगा पनिन जैसे करिन दंडिन ऐसे बनता है ना तो ऐसे यहां पनिन बनेगा हाँ इसको जोड़ दीजिएगा नकार का आकार हटा दीजिएगा और इनको जोड़िएगा पनिन बन गया अपि पणिन् कारतो मापवाला जैसे दण्डे वाला है ना, ऐसे होगा, माप वाला, वाला। ना ना इकारास्ति न एन् कारतो मापवाला यदि वाला स्वामीजी अत्र प्रत्यये नकारस्य हलन्त्यं यत् सूत्रेण न लोपः भवति वा न भवति यतो हि इकार अस्ति न इकारस्य लोपः भवति इन्हीं प्रत्यय है ना इन्हीं प्रत्यय इन्हीं प्रत्यय में नकार लोप करके इन जोड़ा है हमने ऊपर लिखा है इन्हीं में इन प्रत्यय है ई तो केवल उच्चारण के लिए है ऐसा लिखा है ना तो उसको हम हटा देते हैं इकार को तो यह स्थिति है पण में आकार का लोप कर देंगे प्रक्रिया में और इनको जोड़ दिया तो पनिन ऐसा शब्द बन गया तो माप वाला यानी प्रमाण वाला तो पानिनी ऋषि के जो दादाजी थे वो प्रमाण वाले थे यानी प्रमाण पूर्वक चलने वाले माप मापपूर्वक चलने वाले होते माप के अनुसार चलने वाले होते हर बात को नपातुला चलते थे नपातुला इसको जब हिंदी में बोलते हैं अब इस पनिन शब्द सेब्द से पनिन अपत्य अर्थ में अणअप्रत्यय होता है तो दादाजी थे अपने पानिनी ऋषि के तो अब अपत्य अर्थ में अपत्य क्या अर्थ होता है संतान संतान अर्थ में नकार में अणकार अण अणकार अणअप्रत्यय होता है अण प्रत्यय अब ये जो है आप सूत्र निकालिए तस्पत्यम एक सूत्र है चौथे अध्याय में कहा में है तस्तम पदमा चार अध्याय स्वामी चतुर्थ अध्याय से चतुर्थ पाद चतुर्थ चतुर्थोध्याय अध्याय द्वितीयपादः अस्ति प्रथमपादः अस्ति प्रथमप्रथमपाद तस्यापत्यं प्रथमपादे नैण्टि टु सूत्रे नैण्टि टु सूत्र निकालिका चोति अध्यायिका प्रथमपाद नैन्टि सु नैण्टि टु तस्या पत्यं पश्य पश्यात् यटि पश्या त्रि आदि स्य अपत्यम यहां नाइन्टी टू सूत्र है तो अपत्यम क्या अर्थ होता है षष्टी समर्थ यानी षष्टि विभक्ति से युक्त शब्द से संतान अर्थ में अण प्रत्यय होता है तो प्राग दिव्य तो अण है एटी थ्री सूत्र है प्राग दिव्य तो अण प्राग दिव्य तो अण एक सूत्र है 83 इसी पाद में यहां से अण प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है प्राग दिव्य का मतलब होता है दिव्यत दिव्यता एक सूत्र है चार चार में तेन दिव्य की दिव्यति खनति जयती जीतम चार चार दो में एक सूत्र दिव्यती सूत्र इससे पहले पहले तक यानी प्राग दिव्य तो अन्हा लेकर के चौथे अध्याय के दूसरे सूत्र से पहले पहले तक्य अन अनुवृत्ति जाती तो अन है तो प्राग दिव्य तो अन्न का मतलब है दिव्यति इससे पहले पहले प्राग का मतलब पहले दिव्यती वाले सूत्र से पहले पहले अन प्रत्यय होता है इस सूत्र का अर्थ है सूत्रार्थ भी समझते जाइएगा बहुत सरल है प्राग का मतलब पहले दिव्यता का मतलब है जो सूत्र है दिव्यती वाला सूत्र और अण प्रत्यय है तो इसका अर्थ होगा इस सूत्र से दिव्यता में पंचम विभक्ति है दिव्यता अण तो दिव्यता का मतलब दिव्यती तेन दिव्यती इस सूत्र से प्राक पहले पहले अण प्रत्यय जाता है इसका सूत्र का होगा समझ में आ गया अब आइए तस्यापत्यम तस् में श्रेष्ठी विभक्ति है और अपत्यम संतान के लिए आता है तो तस्य का अर्थ होता है याद रखिए सूत्रों में विभक्ति जो होती है ना तो तस् का मतलब है शेष्टि विभक्तिष्टि विभक्ति वाले शब्द से श्रेष्ठी विभक्ति वाले शब्द से अपत अर्थ में अण होता है ये सूत्र है। का अर्थ है तस्यापत्यम का अर्थ बता रहा हूं मैं भक्ति वाले श्रेष्ठी विभक्ति वाले शब्द से अपत्य अर्थ में अणु प्रत्यय होता है अब श्रेष्ठि विभक्ति वाला शब्द बनाएंगे हम पणिणे है अपत्यम ऐसा लिखिएगा पणिणय अपत्यम पणिन पनीन, पणिन है उसका श्रेष्ठी विभक्ति जो होगा पणिणे है ऐसा बनेगा परिणय अपत्यम तो पनिणय में षष्टि विभक्ति है तो पनिणय है यानी पनिन शब्द जो लिखा है यहां पर विभक्ति पनिने है, पनिन के पनिन व्यक्ति के अपत्य संतान अर्थ में अन प्रत्यय होता है तो पणिने में षष्टि विभक्ति है तो इसलिए यहां पर पनिन के आगे अन प्रत्यय आ गया पणिन शब्द है मूल और उसके आगे अनप्रत्यय लिखिएगा पणिन और अण पनिन नकार हलंत है पणिन और अण पणिन जो है हलंत है अण अब ये आ गया अण अनत्यय आ गया ये किस में अर्थ में आया अण अनुप्रत्यय संतान अर्थ में आया किसका संतान पनिन व्यक्ति का संतान या पणिन व्यक्ति की संतान शिलिंगे संतान तो पणिन व्यक्ति की संतान इस अर्थ में अनु प्रत्यय आया अब अण में अणकार है इसके कारण से वृद्धि हो जाएगी पा में वृद्धि हो गई तो पानिन और अण का आकार जोड़ेंगे तो पानी न ऐसा बनेगा आदि में वृद्धि हो जाएगी वृद्धि का मतलब है पा में जो आकार है तो वृद्धि का मतलब है आरस्व को दीर्घ हो जाता है इसको वृद्धि कहते हैं और अणकार अण का आकार जो है इसमें मिल जाए तो पानी बन जाएगा अब पानिना जो है ये अकारांत शब्द बन गया है ये हो गए पानिनी ऋषि के पिताजी पानिना है दादाजी पनिन है और पिता पानिना है अब इसी सूत्र पर रड़िएगा जो तस्यापत्यम जो आपने देखा है वहीं पर रुकी तस्यापत्यम सूत्र पर देखिएगा अब यहां पर पनिना इससे गोत्रो इत्यय लाना तो तस्या के नीचे ही एक सूत्र एको एको है उसी से एको गोत्र की अनुवृत्ति जा रही है और अत प्रत्यय लाना है पंचान तिरानवे नाइन थ्री नाइनटी थ्री है एक गोत्र फिर उसके बाद अतय नाइन्टी फाइव एको गोत्रे से गोत्र की अनुवृत्ति आगे जा रही है गोत्र की अनुवृत्ति फिर पंचानवे में अतईं सूत्र है अतईया जी अब यहां यह एक बात समझना गोत्र गोत्र के बारे में मैंने आपके सामने बताया था गोत्र चलता है तीसरी पीढ़ी से यह समझ लीजिएगा लिख लीजिएगा आगे के लिए Osionfish. गोत्र जो प्रारंभ होता है तीसरी पीढ़ी से गोत्र प्रारंभ होता है दूसरी पीढ़ी में नहीं तीसरी पीढ़ी से गोत्र प्रारंभ होता है जो गोत्र का प्रारंभ होता है तीसरी पीढ़ी से यानी पौत्र अब कैसे पता लगता है तीसरी पीढ़ी से गोत्र प्रारंभ होता है इसके लिए एक सूत्र है क्या सूत्र है गोत्रप्रभृति च तद् का सूत्रि चतुर्थ्याये चतुर्थ दूसरे पाद के प्रथमपाद स्वामीजी अच्छा प्रथमपाद प्रथमपा वन सिक्स्टी टू ठीकै वन् सिक्स्टी टू हा अपत्यं पोत्र प्रभृति गोत्रम् सूत्र ने ग्यं पोत्र प्रभृति गोत्रम् चार वन सिक्स्टी टू अपत्यं गोत्र प्रभृति अपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रम् यह सूत्र कहता है पौत्र प्रवृति प्रवृत्ति का मतलब लेकर पौत्र से लेकर पौत्र से लेकर जो संतान है वो पौत्र से लेकर गोत्र नाम चलता है ऐसा इसका अर्थ है जो गोत्र चलता है वो पौत्र से चलता है पौत्र तीसरी पीढ़ी का ही होता है ना मैं गलत तो नहीं बोल रहा सही बोल रहा हूं हां पौत्र जो है तीसरी तीसरी पीढ़ी का होता है ओम भगवान हाँ जी तो गोत्र कितने भी हो सकते क्या हां कितने भी हो सकते आगे गोत्र दो प्रकार के होते हैं एक तो वास्तव में रियल पुत्र होता है उसको भी मतलब रियल जो क्या कहते हैं उसको खून का रिश्ता जिसको आप बोलते हैं एक खून का रिश्ता है एक विद्या का रिश्ता है दो रिश्ते होते हैं विद्या से और खून से तो खून से रिश्ता में भी गोत्र चलता है और विद्या के रिश्ते में भी गोत्र चलता है जो प्रशंसित व्यक्ति होता है ना उत्कृष्ट व्यक्ति वो विद्या गोत्र वाला होता है और बाकी खून का तो है रिश्ता उसके कारण से भी गोत्र चलता है तो गोत्र दो प्रकार से चलते हैं ये आगे आपको पता लग जाएगा ये जरूरी नहीं है हाँ जी कौनिजी परिणाम है हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं में को वृद्धि करके पा बना पानी वृद्धि कैसे हुई ये कैसे हुई तो इसके लिए सूत्र बने हुए, हुए सारे बताऊंगा तो आपका संक्षेप से बता रहा हूँ ये अपने आप समझ रहे आगे ये जब ये सूत्रों का क्रम आएगा ना ये सूत्रों का क्रम आएगा तो आपको सारी बात क्लियर स्पष्ट हो जाएंगे आप ठीक है सोना केवल इतने समझना है की आधी में वृद्धि हो गई और कैसी होती है वृद्धि वो आपको जब प्रसंग आएगा उस समय आपको अपने आप समझ में आ जाएगी थी, तो मैं कह रहा था अपत्यम पोत्र प्रभृति गोत्र जो अर्थ है कि पौत्र से लेकर के पोत्र नाती को बोलते हैं ना पोत्र तो नाती से लेकर जो संतान होती है नाती नाती से लेकर आगे की जितनी भी संतान होती है उन सब की गोत्र संज्ञा चलती है इस सूत्र का अर्थ बताया मैंने पोत्र यानी नाती से लेकर जो संतान होती है उसकी गोत्र संज्ञा होती है यानी पोत्र की तो होती है नाती की तो होती है उसके आगे के जितने भी आएंगे संतान आगे एक से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे चलता रहेगा उन सबकी गोत्र संज्ञा होती है तो जी नाती से क्या मतलब पोत्र हिंदी में नाती बोल देते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं पौत्र आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं आप जानो जी नाती बेटी के उसको बोलते हैं अच्छा बेटी के बोलते हैं तो अच्छा बेटी का बोलते हैं क्या हाँ जी पोत्र पोत्र, जो है बेटे का है उसको पौत्र बोलते हैं अच्छा पौत्र बोलते हैं हिंदी में भी पौत्र कहते हैं क्या हाँ जी हाँ जी bolte, पोता नहीं बोलते पोता पोता वही वो, वो बिगड़ा हुआ रूप है पोता बोल देते हैं। तो नाती, नाती भी बोलते हैं यहाँ पर वो भी वैसे खून का ही रिश्ता होता है एक प्रकार से वो यानी बे, बेटी का जो बेटा होता है ना उसको कहेंगे ना, ना नाती।, नाती हाँ जी है तो वो भी खून का है वो भी गोत्र में चलता है और पोता भी चलता है हाँ जी तो ये हो गया गोत्र तो गोत्र अर्थ में, अभी हम मुख्य प्रसंग में है, आ रहे हैं ओम भगवान गोत्रापत्यम जैसे पहले हमने पनिन पनिन का अपत्य अर्थ में लिया था अब यहां अपत्य के साथ गोत्र जोड़ेंगे तो अर्थ होगा पो परिभाषा बनाएंगे पणिन से गोत्रापत्यम अस्विन अर्थे पणिन गोत्रापत्यम अस्विन अर्थे इत्ययती ऐसा होगा गोत्रापत्य अर्थे ईन प्रत्यय हाँ जी तो अब जो मैं सूत्र दिखा रहा था आपको तस्पत्यम के नीचे एको गोत्र और उसके आगे अतईय सूत्र तो अतईय सूत्र कहता है अकारांत विभक्ति श्रेष्ठी विभक्ति वाले अकारांत शब्द से श्रेष्ठि विभक्ति वाले अकारांत शब्द से गोत्र अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है यह अत्य सूत्र का अर्थ बताया तस्य तस्पत्यम से तस्य की अनुवृत्ति आ रही है वैसे था में भी श्रेष्ठ विभक्ति है वैसे और गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र का अर्थ होगा श्रेष्ठ विभक्ति वाले अकारांत शब्द से गोत्र अपत्ति अर्थ में यह प्रत्यय होता है तो पहीना नहीं पहना नहीं है ऐसा होगा पानी, पानी ना हो न, पानी नोत्रापत्यम अस्वीन अर्थे इतियोग हमने वहां वृद्धि किया था ना पानी न बनाया था तो पानी न तो पानी नोत्रापत्यम अस्विन अर्थे इतियोग हो पानी पानी के रूपी ष्टी हा श्रेष्ठी विभक्ति वाले अकारांत पानीना शब्द से ऐसा लिखिए विभक्ति वाले अकारांत पानी शब्द से इत्यय होता है अब इत्यय का यकार का लोप हो जाएगा ई उसमें जोड़ने के लिए नकार में आकार का लोप करेंगे पानी नाह में नकार का आकार लोप कर देंगे और इ प्रत्यक इकार जो जोड़ देंगे तो पानी बनेगा पानी नी पानी नी ये बनेगा ये आपके पानिनी ऋषि बन गए इतनी लंबी प्रक्रिया हाँ जी श्रद्धा जी सम, समझ में आ रहा है आपको स्वामी जी हाँ जी यह आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है पाणीन पाणीनी तो पाणिन से अपत्यम पाणीन से गोत्रापत्यम अस्मिन इत्योब यह आपका प्रारंभ है सभी लोगों के लिए इसलिए इतना टाइम लग रहा है नहीं तो मैं केवल संक्षिप्त से बोल सकता हूं तो इसमें आप में से बहुत कम लोग समझ पाएंगे या श्रद्धा जी समझ लेंगी और सुशीला जी समझ लेंगी मैं एक कहूंगा मूल शब्द पण है और पण में जो है अत इन से इन हो गया तो पणिन बन गया पण निरापत्यम पानस्य अपत्यम पानिनी इतना बोलने से हो जाता है एक मिनट के अंदर हो जाता है तो एक मिनट वाला आपका एक घंटा लगभग हो रहा है यह प्रारंभ के कारण से ऐसा हो रहा है आगे चल करके आप इन्हीं बातों को जितनी बातें मैंने बताई है इन्हीं बातों को आप एक मिनट में समझ सकते हैं हां जी तो यह हो गया आपका पानिनी विसर्ग आके जुड़ जाएगा तो पानिनी तो अर्थ क्या होगा पानिनी का यही अर्थ है जो कि नाप तोल करने वाले में नाप तोल करने वाले नापने में प्रमाण में व्यवहार में बहुत कुशल है व्यवहार कुशल को पानी कहते हैं या जो स्तुति करने योग्य है जिसकी स्तुति की जा सकती है क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे बहुत बड़ा काम किया इसलिए वो स्तुत पानी ना का मतलब है स्तुत्य व्यक्ति ये व्यवहार में कुशल व्यक्ति उनको पानी नहीं कहते क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे थे उनके दादाजी भी ऐसे थे खानदानी ऐसी है कि जो स्तुति लोग थे वो सब स्तुत्य है व्यवहार कुशल थे दादा भी वैसे पिता भी वैसे और खुद पाणिनी भी वैसे समझ में आ रहा है जी इस शब्द के अर्थ को इस तरह समझा जाता है जब शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं तो व्यक्ति को सुकून मिलता है उस शब्द को सुनते ही पता लगता है इसका ये मीनिंग है तो अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाता है व्यक्ति जब व्यक्ति को मोबाइल चलाना आता है तो उसको सुकून मिलता है और जब मोबाइल चलाना नहीं आता है तो बड़ा जब नया नया मोबाइल लेता लेटेस्ट मोबाइल लेता है आ, तो उसको परेशानी होती प्रारंभ में उसको उसका ऑपरेशन करना नहीं आता है उसको जैसे वो ऑपरेशन करना जानता है तो उसको सुकून मिलता है ऐसे ही जब शब्दों को अच्छी तरह जान लेता है व्यक्ति को सुकून मिलता है ओम और हाँ जी यदि क्रमेण पितामह पिता तथा गोत्र परिवर्तन नहीं उनका ये तो गोत्रापत्ति अर्थ वाला नाम है उनका ये उनका निजी नाम यही है कोई पता नहीं है ना हमको उनका ये तो गोत्रार्थ गोत्रार्थ में ये शब्द है गोत्रवाची शब्द है ना ये जैसे किसी को भारद्वाज कहते भारद्वाज ऋषि ये तो गोत्रापत्ति वाला शब्द है तो ऐसे ही किसी को हमने कर, कहा गार्ग्य गार्ग्योत्र वाला शब्द है तो उनका मूल नाम क्या था यह तो अपने को पता नहीं है पर लेकिन गोत्रापत्ति से ही प्रसिद्ध हुए लोग इसलिए उनके नाम वैसे रह गए जैसे वात्स्यान है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गोत्र अपत अर्थों में है विद्यमान है ओम जैसे जनक की पुत्री को जानकी को जानकी कहते हैं तो वो भी के क्योंकि गो, गोत्र चलता है तीसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी वो तो जनक जनक की पुत्री इसलिए जानक कहते हैं उसको अपत्य अर्थ में संतान अर्थ में कहते हैं उसको यानी संतान अर्थ में वो उस शब्द का प्रयोग हो रहा है केवल संतान अर्थ में क्योंकि जनक की, की संतान होने से जानक ही पार्था, पार्था है पार्था वो उसका उसका स, उसकी संतान है इसलिए पार्था कहेंगे क्योंकि पृथा का पुत्र था इसलिए पार्था कहेंगे ऐसा वो संतान अर्थ में है और ये गोत्र अर्थ में हाँ जी तो कल के प्रसंग में किसी कोई प्रश्न पूछना है हाँ जी हाँ जी अकार नहीं केवल अवर्ण ही एक समृद्ध है बाकी सभी स्वर जो है 22 में से एक स्वर अवर्ण ही समृद्ध है बाकी सब विवृत है अब के भी देखे तो सब विवृत ही होंगे समृद्ध किसी का नहीं होगा स्वाभाविक रूप से सभी विवृत निकलते हैं। एक ऐसा हैकार समृद्ध निकलता है अहम स्वामी दयानंद महोदय पठित लिखित अस्त अयमाकार इ शास्त्रे विवृत्या प्रयोगे तो संवृत एव कथम इद संवृत विवृत प्रतिपद्य शास्त्राते अवृत संवृत प्रतिदयती विषे बोध्यम इकार उषे बोध्यम तो उनको भी संवृत ऐसा कहीं ना तो अयमकार विवृत उपदश्य के प्रोगे तो संवृत है कथम इस्द संवृत विवृत प्रतिपद्यते शास्त्रा अहत विवृत्य संवृतम प्रतिपाते तो ये तो कल मैंने जो बताया वही वाली बात लिखी है इसमें और अंत तो फिर लिखा एवं इकार उकार विषय अतिबोध्यम इकार उकार विषय अतिबोध्यम मतलब आ, उसको विवृत उसको संवृत्ते और उसको विवृत बना दिया व्यवहार के लिए ऐसा इसका भी अभिप्राय नहीं है, अर्था पत्ते है। नहीं अर्थापत्ति गलत नहीं निकालना है अपने को एवं इकार उकार विषय विवृतत्व विद्रित बौद्ध्यम ऐसा इस करते हैं क्योंकि इकार उकार को कहीं भी समृद्ध नहीं पड़ा है ना सब वहां आप देखेंगे ना वर्णोच्चरण शिक्षा में पढ़ा ही है आपने विवृता स्वरा तो कहीं उपदेश नहीं किया ना उनको समृद्ध के रूप में कहीं पर भी उपदेश नहीं किया समृद्ध के रूप में ये मुझे याद जब सब थे थे आ, अध्यापक पढ़ाते थे ना जी तो, आ, आ, इ, इ, उ, तो यहां पे ऐसा ना समृत आता है उच्चारण नहीं ऐसा अगर नहीं वो तो केवल उसको हम अल्प प्रयत्न से बोल रहे हैं जैसे अ अल इ, इ, इ, इ कम प्रयत्न से बोल रहे हैं लेकिन उसको विवृत समृद तो नहीं कह सकते कहीं उपदेश नहीं किया है इनको तो हम कैसे माने की इनको ये समृद्ध कार्य के लिए समृद्ध इनको भी समझना चाहिए एवं इकार उकार विषय और विचार कर लूंगा मैं इसके बारे में ये मैं इस पर ध्यान नहीं दिया है पढ़ा हुआ तो है ध्यान नहीं दिया इस अरे में और विचार करके दिखाऊंगा क्या हो सकता है ठीक है जी धन्यवाद हाँ जी स्वामी जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते। ये समृद्ध विवृत का अर्थ नहीं समझ में आया वो इसलिए नहीं आया ना वो मैंने आपको इसलिए कल एक मैसेज भेजा था आपको कि आप शिक्षा के जितने भी पाठ हुए हमारे कितने इकतीस पाठ हुए ना जी राजेश जीतीस इक इकतीस हुए स्वामी जी मैंने देखा लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाई अब वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा समृद्ध विवृत का सीधा मोटा अर्थ है रुचि जी बताइए समृद्ध विवृत का परिभाषा करिए ओम स्वामी सामिप्यन स्पृश्य दूरेन स्पृश्य इसमें सुशीला जी समृद्ध और विवृत का मोटा अर्थ यह है जिस स्थान से करण स्पर्श करता है क्योंकि वर्ण तो स्थानों से उत्पन्न होते हैं और जब तक करण का प्रयोग नहीं होगा करण का मतलब मुख्य रूप से जीव जीव् जीवार रूपी करण जब स्थान के साथ जुड़ करके स्पर्श करता है यानी स्थान के समयता से स्पर्श होता है करण का मतलब करण के साथ में वायु एक प्रकार से यहाँ वैसे बाह्य प्रयत्न है तो यहाँ प्राणवायु लेना चाहिए और प्राणवायु भी प्रयत्न के साथ जुड़ जाता करण के साथ जुड़ जाती है तो प्राणवायु करण के साथ में जुड़ करके जब दूर से स्पर्श करता है तब उसको कहते हैं विवृत और स्थान के समीपता से स्पर्श करता है तब कहते हैं उसको समृद्ध अब बोल करके भी देख करके भी देख सकते हैं जी स्वामी अवर्ण तो, वो तो आ, िसर्जनीय कंठ्याण कंठ का, कंठ का और जब आप बोलेंगे, तो वो जो स्पर्श होता है वायु का कंठ के साथ में वो निकटता से स्पर्श होता है इसलिए वो संवृत्त है. जब आ गर्घ आकार का उच्चारण करेंगे तो दूर से स्पर्श होता है इचु यशास्त आलव्यावर्ण का जब आप उच्चारण करेंगे तो वो दूर से वो दूर से उपदान उपच्चार का जब उच्चारणी होगा हो हो करेंगे उसमें भी स्पर्श दूर से ही होगा ये सब विवृत स्वर कहलाते हैं तो दूरे न स्पृशति स विवृता सामित्य स्पृशति साम्यवाद स्वामी जी प्रश्न पूछा तुरंत म्यूट करके रखा ताकि वो डिस्टर्बेंस नहीं होता हाँ अब और आपका समय तो पूरा हो गए वैसे आईवन एक सूत्र आपने कल देखा था अब दूसरा सूत्र देखिए रिल रिक सरलता हो जाएगी आपको क्योंकि आपने दो सूत्र पढ़ लिया है रिल रिक देखिएगा जैसे पहला सूत्र है उसी प्रकार है इसमें भी रिल रिक री ल्री लि एतौ वर्ण उपदिश्य पूर्वस्थ अंते ककार मितम करो प्रत्याहाराथम ये कहते हैं री और ली इस दूसरे सूत्र में दो वर्ण हैं री और ली तो री ली इति वर्ण इन दो वर्णों को उपदिश्य उपदेश करके इन दो वर्णों को उपदेश करके अंत पूर्वान् चंते ककार इतम करोती पूर्वान का मतलब पूर्व वाले वर्णों को भी साथ में जोड़ हैं इस सूत्र के साथ में आई उनके अर्णों को पूर्वान्न पहले वाले सूत्र में यानी अयुन वाले सूत्र के जो वर्ण हैं, उनको और इस सूत्र वाले वर्णों को जोड़ करके अंत अंत में ककार कवर आ, ककार को इतम करो इत संज्ञा इत रखता है कौन आचार्य किस लिए प्रत्याहार्थम प्रत्यार के लिए फिर बोलता हूं मैं सूत्रार्थ री और ली इति वर्ण री और ली इन दोनों वर्णों को उपदेश उपदेश करके पूर्वान्धि कार्य के संधि के कारण से वह पूर्वाश पूर्वा नकार को अनुस्वार हो गया पूर्वान इसको अलग करेंगे तो पूर्वान मिला के बोलेंगे तो पूर्वा नासिका से इसका उच्चारण होगा पूर्वांश्च पूर्वांश ऐसा होगा यानी पूर्व वाले सूत्र के वर्णों को और इस सूत्र के वर्णों को जोड़ करके अंते अंत में ककार ककार को इतम करोती नाम रखता है करोती कह करोती आचार्य पाणिनी आचार्य प्रत्याहार्थम इसलिए ऐसा नाम करके उसको इत संज्ञा रखी है तो कहते प्रत्याहार्थम प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्र के अर्थ को समझेंगे तो यह भी सूत्र समझ में आ जाएगा सरल होगा रिकार और लिकार इन दोनों वर्णों का उपदेश करके पूर्व वाले सूत्र के वर्णों को और इस वाले सूत्र के वर्णों को जोड़ करके अंत में ककार की इत नाम रखता है आचार्य किस लिए प्रत्याहार बनाने के लिए यह सूत्रार्थ हो गया और इस प्रत्याहार से तस्या तस् प्रत्यार्य सर्वनामों को अच्छी तरह समझना है तस् प्रत्यार्य ग्रहणम भवती त्रिभी इस प्रत्यार से तीन प्रत्याहार बनते हैं यानी तस् का मतलब उस ककार से है सभी इस अप्रत्यार में जो ककार है उस ककार से तीन प्रत्यार बनते हैं तस्य से जो, जो प्रत्यार बन गए अक और उस अक में जो ककार है उस ककार से त्रिभी ही ग्रहणम बहुत तीन प्रत्यार बन जाते हैं और तीन किसके साथ में बनते हैं तो बोला अन तीनों को जोड़ करके अक, ककार के साथ अकार को जोड़ो ककार के साथ इकार को जोड़ो ककार के साथ उकार को जोड़ो तस्य ग्रहणम भवती प्रिधि उस ककार इत, इत नाम से जिसका इत नाम रखा है ककार को उस ककार वाले इत से तीन वर्णों का ग्रहण होता है अकार इकार उकार का तो अकार जोड़ दो तो अक बन जाएगा इकार जोड़ दो तो इक बन जाएगा उकार जोड़ दो तो उक बन जाएगा तो तीन प्रत्यार बना दिया है इस सूत्र में रिलरिक में तीन प्रत्यार बनायायुन में एक ही प्रत्यार बनाया था अण क्योंकि उसके आगे कोई प्रत्यार सूत्र नहीं था लेकिन रिलरिक से पहले अयुन प्रत्यार सूत्र था इसलिए उसके अक्षरों को भी जोड़ा इस सूत्र के अक्षरों को भी जोड़ दिया है जोड़ करके तीन प्रत्यार बनाया है अक इक उक जो अक प्रत्यार बनाया इस अक प्रत्यार बनाने का प्रयोजन क्या है क्यों बनाया है तो उसका प्रयोजन बता रहे हैं अक प्रत्यार का अकहा सवर्ण दीर्घ इस काम के लिए यहां अक प्रत्यार बनाया गया है मैंने कल बताया था प्रयोजन हर चीज का कोई ना कोई प्रयोजन होता है व्याकरण में कुछ भी बनाते हैं उन सबका कोई ना कोई प्रयोजन बताना पड़ता है और प्रयोजन दो प्रकार से होते हैं निवृत्ति रूप प्रयोजन होता है और प्रवृत्ति रूपी प्रयोजन होता है यह लिख लीजिएगा आप काम आएगा आपको मांभाष्य तक यह काम आएगा व्याकरण में प्रयोजन दो प्रकार से होते हैं एक प्रयोजन होता है निवृत्ति वाला प्रयोजन एक प्रयोजन होता है प्रवृत्ति वाला प्रयोजन अर्थात किसी को हटाने के लिए प्रयोजन होता है या किसी को जोड़ने के लिए प्रयोजन होता है यह मोटी भाषा में बता रहा हूं कहीं जैसे कहीं लोप करते हैं कहीं लोप करते हैं तो वहां हटाना होता है तो हटाना प्रयोजन होता है और कहीं जोड़ना होता है प्रयोजन जहां पहले से नहीं है उसको लाकर के जोड़ते हैं तो वहां पर प्रवृत्ति प्रयोजन है और जहां जो पहले से है उसको हटाना होता है उसको निवृत्ति प्रयोजन कहते हैं तो हटाना भी प्रयोजन है और जोड़ना भी प्रयोजन है यह दो प्रयोजन होते तो यहां पर प्रयोजन बताया जा रहा है अकह सवर्ण दीर्घ अकह सवर्ण दीर्घ यहां पर दो प्रयोजन है यहां हटाया भी जाता है और जोड़ा भी जाता है एक ही जगह हटाना जोड़, जोड़ना दोनों हो सकते हैं और कहीं कहीं केवल हटाना होता है कहीं कहीं केवल जोड़ना होता है वह आगे आपको पता लग जाएगा तो अक प्रत्यार क्यों बनाया तो बताया अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ के लिए अक प्रत्यार बनाया है और इक प्रत्यय प्रत्यार बनाया दूसरा इक किस लिए बनाया तो गुण और वृद्धि के लिए बनाया इको गुण वृद्धि ऐसे उक प्रत्यय क्यों बनाए उगित ऐसे ये तीन प्रयोजन दिखाए यहां पर जी समझ में आ रहा है जी जिनको नहीं समझ में वो पूछ सकते हैं ये गुण वृद्धि के लिए, लिए? गुण वृद्धि के, के लिए हाँ जी इको गुण वृद्धि दिया है ना और आप पूछ सकते हैं उगित यहाँ किस प्रयोजन के लिए ऐसा पूछ सकते हैं तो उगित उगित का होता है उकार इत है जहां जहां जहां उकार को इत पड़ा है आगे तो वहां पर कहीं इट प्रयोग होट प्रयोजन होता है इट लाना कहीं हटाना प्रयोजन होता है कहीं जोड़ना प्रयोजन होता है कई प्रयोजन होते हैं तो एक प्रयोजन बता रहा हूं इट के लिए उगित में इट इट एक प्रयोजन है ऐसा ऐसे बहुत सारे प्रयोजन होते हैं प्रसंगों के अनुसार तो यहां आप उगित के लिए कह सकते हैं उक प्रत्यार इसलिए बनाए कि जहां उकार इत होगा तो वहां पर कोई ना कोई काम होगा वहां पर चार एक छह एक छ है तो चार एक छेंगे छे तो वहां प्रयोजन सूत्र मूल पाठ में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उगित क्योंकि पहले क्या है प्रसंग उसको देखने से पता लग जाएगा अभी मैं बता देता हूं क्या प्रयोजन है उगित का ऋण्योगीप गीत प्रत्यय है तो गीत प्रत्यय स्त्री प्रत्यय लाने के लिए है हाँ ठीक है ऋण्योगीप है उससे पहले तो वो कहता है कि लिंग में गीप प्रत्यय लाने के लिए उगित पड़ा है यानी ऐसा शब्द जिस शब्द में उकार को इत करते इत का मतलब होता है उसको हटाने के लिए इत कहते हैं संजय रख उगित उगित का मतलब है ऐसे प्रत्यय जिसमें उकार इत है ऐसा है उगित प्रत्यय कहते हैं तो वही वाला इत है जो आ, इत तो वही है इत तो सबका एक ही है इत इत नाम है लेकिन वो इत नाम किस प्रत्यय में है उसको उसको उकार इत है जिस प्रत्यय में तो उसको उगित प्रत्यय कहें ऐसा प्रत्यय जिसमें जैसे मैं कहूं वतुप प्रत्यय वतुप वतुप में उकार की इत संजा होती है तो वहां उकार इत है तो वहां पर उ, उसको कहते हैं उग उक इत। ऐसा तो उक, उक में तो जितने अक्षर आते हैं उन सबकी संज्ञा होगी उकित कहलाएगा वो तो उक प्रत्यार में कौन से अक्षर आते हैं उ, ली, और ली, ये तीन प्रत्यय तीन अक्षर आते हैं तो कहीं उकारित होगा कहीं रिकारित होगा कहीं रिकारित होगा अलग अलग जगह में कहीं तो उकार का उत्त होगी किसी प्रत्यय में किसी प्रत्यय में रिकार की संजय होगी किसी प्रत्यय में लिकार की संज्ञा होगी यह आई आएगा सब आएगा आपके आ, आगे के प्रसंगों में सब पता चल जाएगा आ, स्वामी जी जी आ, आई गुण में अंत में नकार पड़ा है इत के लिए जी यदि हम दो सूत्र लेंगे आईवन और, और का, अक बोलेंगे तो नाक, नकार जो इत संजक है पहले वो बीच में आ जाएगा नहीं आएगा नहीं, नहीं, सुनिए वो जो इत वाले हैं, वो, वो काउंट नहीं होंगे इत संजक को छोड़ करके बाकी काउंट अच्छा अच्छा पहले ईद करके बाद में लेना है हाँ जी वो तो वो तो केवल एब्रीवेशन के लिए उसको उसके अंतर्गत नहीं लेंगे जो पीवी तो तो तो तो अगर ऐसा कहेंगे तो वो तो वो में, वो तो लोक में में लोक लेङ्गे नरसिङ्गी एक ग्रहण अन्तिम वाते पले वा ग्रहणे लेकि अन्तिम तर्ण होगे सम ग्रहणे पहले वाले से लेकर के अंतिम वर्ण से पहले पहले तक तो अंतिम जो आ, हलंत वाला है उसका ग्रहण नहीं होगा ठीक है हाँ जी हाँ तो यह आपका सूत्र हो गया रिल रिक एक सूत्र तो कम से कम हमने पढ़ा है ओम हां जी ओम आप राजेश जी बोलिए जी यहां पर अभी आ... पहले अर्थ का तो अर्थ हमने अधिकार अर्थ किया जी। तो जो अभी दूसरे बाकी अथ आएंगे आरंभ अर्थ में रहेंगे कि, में? आ, प्रत्यार इसमें हाँ, हाँ प्रारंभ अर्थ लेंगे अथा प्रत्यार सूत्रा वहां आरंभ अर्थ लेंगे हाँ ये, ये, क्योंकि पहले वाला तो अधिकार अर्थ में है और ये अथा प्रत्यार सूत्राने में जो अथा है ये आरम्भ वर्त में बिल्कुल ठीक है हाँ जी और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ओम स्वामी हाँ आप बोलिए हाँ जी ठीक है हाँ जी आ, स्वामी जी उक प्रत्याहार है जी तो इसमें ककार हित होगा या उकार होगा उकार क्यों होगा ककार को हित मानेंगे जी ककार होगा ना स्वामी जी उप प्रत्याहार है इसमें ककार उक प्रत्यार में ककार की तो होगा लेकिन उगित का मतलब होता है उक में तो जितने अक्षर आएंगे उन सबकी आगे इत होगा यहाँ उक प्रत्यार में तो यहां तो ककार होगा लेकिन जहां प्रयोग में जब उगित सूत्र है ना उगित उगित सूत्र का अर्थ है वो जो मैंने बताया था राजेश जी को वो सूत्र का अर्थ बताया था उगित का मतलब है जहां उक में जितने अक्षर होते हैं उन सबकी संज्ञा होती है वो उगित है आपको यहां जब उक पर, यहां जब हमने इस रिलरिक में जो उक प्रत्यार बनाया है इस उक प्रत्यार में तो ककार की ही संज्ञा होती है और यहां उक का मतलब है री तीन अक्षर आएंगे उक में यहां काकार की है लेकिन उगित सूत्र जो है वो उगित अलग सूत्र है उस सूत्र में यह कहता है उक प्रत्यार में जितने अक्षर आते हैं तीनों उन तीनों की संज्ञा होगी वहां पर उ, उस प्रसंग में हाँ जी तो कुछ को हाँ कोई बोल रहे हाँ जी हाँ जी आप राजेश जी आपसे प्रश्न पूछे थे ना जी किसी पुस्तक का उल्लेख करके महर्षि जी का जी वो, वो पुस्तक कौन सा ये उसका नाम है अष्टाध्याय भाष्य ये महर्षि दयानंद ने आ, ये जो हम जो पढ़ रहे है न, आ, ना अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ब्रह्मदेव जी न सुने के ना सुनो मैं जो कहना चाह रहा हूँ जो हम पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथम आवृत्ति पहली आवृत्ति है ना हम जो पढ़ रहे हैं हाँ, ऐसी ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण की पहली आवृत्ति लिखना प्रारंभ किया है और उस पहली आवृत्ति को लिखते हुए उन्होंने पांच अध्याय तक लिखा उसके बाद नहीं लिख पाए नहीं रहे इसलिए नहीं लिख पाए तो उनकी जो व्याकरण की जो पहली आवृत्ति है वो पांच अध्याय तक है वो संस्कृत में लिखी उन्होंने और भाषांतर हिंदी में तो दूसरे लोगों ने किया है तो वो परोपकारिणी सभा अजमेर से उपलब्ध होती है आप में से जिसको भी मंगवाना होता वहां से मंगवा सकते हैं ठीक है हाँ जी मैं यहां पर हूँ अलग जगह नहीं तो मैं ही भेज देता तो वहां पर कोई भी फोन करेंगे मैं आपको फोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर जिनको भी चाहिए वो मंगवा सकते 0145 वन फोर क्या है मां का नंबर अभी बोलता हूं मैं आपको हाँ टू ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है जीरो वन फोर फाइव यह कोड है टू फोर सिक्स जीरो वन टू जीरो इसका जो समय रहता है ग्यारह बजे से पांच बजे के बीच में वहां जो पुस्तकालय है बस उनको फोन करके आप कह सकते इस एड्रेस पर आप वीपीपी से भेज दीजिएगा तो बेच देंगे वो धन्यवाद हाँ जी वैसे होना चाहिए आप सबके पास में आप डरेंगे इसलिए मैंने पुस्तकें नहीं लिखवाई है जिसे राजेश जी की पास के पास सारी पुस्तकें हैं आपके पास में प्रथमावृत्ति होनी चाहिए द्वितीय वृत्ति होनी चाहिए महाभाष्य भी होनी महाभाष्य भी होना चाहिए और ये सब होना चाहिए कल माता सुदेश जी पूछ रही थी ये काशिका क्या चीज है तो मैंने कल बताया था द्वितीय वृत्ति को काशिका कहते हैं और द्वितीय वृत्ति को काशिका ही क्यों बोलते हैं क्योंकि ये काशी में रह करके लिखी गई इसलिए काशिका बोलते काश्याम भव काशिका ऐसा कहते इसको ओम स्वामी मैंने यही समझा था कि इसीलिए मैंने पूछा था मुझे यही लगा था कि यह काशी में लिखी गई होगी तभी इसको काशी का कहा देखे, गया देखिए आप, आपको दो दिन हो रहे हैं व्याकरण को पढ़ते हुए आपने अनुमान सही लगाया देखो दो दिन में यह स्थिति आपकी आ गई है और अगर आप कितने साल लगा देंगे इसमें तो पता नहीं आप कहां पहुंचेंगे आपकी स्थिति में मैंने अनुमान नहीं लगाया जब मैं पढ़ रहा था तब काशिका का अर्थ ऐसा अनुमान नहीं लगाया जैसा आप लगा रहे हो आप बहुत आगे हैं माता जी शुभकामनाएं वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने उस समय अनुमान यही लगाया ये कह रहा हूं आपने जो संभावना लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई संभावना बिल्कुल सही संभावना लगाई आपने तो काशिका का मतलब है काश्याम भव काशिका काशी में होने वाला यानि काशी में इसको बनाया गया है इसलिए इसका नाम काशी का रखती है और ये जो पानी नहा हमने पानिनी ऋषि बनाए ना पानिनी ऋषि आपको एक सूत्र बताता हूं अष्टाध्यायी में पनिन पनिन शब्द वहां पर आता है आ, छे छे चार होना चाहिए मेरे ध्यान छ चार सिक्स फोर वन एक सूत्र है छठा अध्याय का चौथे पाद का वन एक सूत्र है गाथी विदति केशी गणी पनि न तो पनिन गाथी विदति केशी गणि पनि यहां इन प्रत्यय होकर के पणिन बना है पनिन शब्द बना है उसी पनिन से ही हम आगे चल करके पानी ना और पानी ना से पानी बनाया हमने ये सारा प्रसंग इसी के आधार पर बनाया गया ऐसे काशी का शब्द भी आएगा आपको आगे जाकर के अष्टाध्याय में कहीं ना कहीं मिल जाएगा सूत्र भी है इसका वो यही काशी हो कोई जरूरी नहीं है वो कोई भी काशी हो सकती है नाम कोई भी हो सकता है तो चले हम आगे ओंकार करते हैं कल मिलेंगे ओम शांति शांति शांति, शांति ही